शुद्धि प्रकरण का व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि यह शुद्धि की प्रक्रिया स्वस्थ व्यक्ति को लक्ष करके कही गई है जो व्यक्ति अस्वस्थता के कारण आर्त है उसको यथा सामर्थ्य ही शुद्धि की प्रक्रिया अपनानी चाहे वसा सुक्त रक्त मज्जा लार विष्ठा मूत्र कान का कफ आंसू आहक का कीचड़ और पसीना बारह मल हैं, जब तक मन में सुध्दता आवधारण न हो जाए, तब तक इनके कारण अनुभव में आने वाली असुध्दी के निराकरण में लगे रहना चाहे। यहां पर सुध्दी की संख्या का जो क्रमान दिया गया है, वह स्वर्तियों और उस्वर्तियों के आधारे अनुसार है। सुध्दी दो प्रकार की है, एक बाह्य और दूसरी आध्यात्मिक द्वारा की जाने वाली शुद्धि बाह्य है और भावों की शुद्धि आत्मज्ञान के द्वारा आध्यंतर शुद्धि मानी गई है शुद्धि का प्रमुख अंग आजमन है यह तीन प्रकार का करना चाहिए उसके बाद दो बार जल के मुख का मार्जन जल से मुख का मार्जन तदनंतर अंगुष्ठ के मूल से मुख को धोकर तीन बार मुख का स्पर्श करना चाहिए उसके अंगुष्ट तथा अनामिका से नेत्र और कान का स्पर्श करना चाहिए तत्पश्चात कनिष्ठा और अंगुष्ठ के द्वारा नाभि का स्पर्श करें हथेली से हृदय का स्पर्श करना चाहिए उसके बाद अपनी सभी अंगुलियों से सिर और उनके अग्रभाग से दोनों बाहों का स्पर्श करना चाहिए अब आसन तथा अंगों के स्पर्श का फल बताया जाता इन तीनों वेदों को प्रसन्न करना चाहिए पहले दो बार मुख का प्रचालन करने से अथर्वा और आंगिरस का मुख में संन्यासन होता है मुख भाग का स्पर्श करने पर आकाश नासिका भाग स्पर्श करने पर वायु नेत्र भाग स्पर्श करने पर सूर्य कानों का स्पर्श करने पर सभी दिशाओं का स्पर्श कर समझना चाहिए। मुख तथा नासिका आदि कायथा � शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष इनमें प्रतिष्ठित होते हैं नाभि प्रदेश का स्पर्श करें प्राण का और हृदय भाग का स्पर्श करें ब्रह्मा का स्पर्श समझना चाहिए मूर्धा के स्पर्श से रुद्र और शिखा के स्पर्श से ऋषियों को प्रसन्न किया जाता है दोनों बाहों को स्पर्श करके यम इंद्र वरुण को अपने दोनों चरणों में जल का आभिक्षण भगवान विष्णु और इंद्र तथा दोनों हाथों का प्रोक्षण करने से भगवान विष्णु देव का सानिध्य प्राप्त होता है धार्मिक विधि के अनुसार प्रतिवेका जल से प्रोक्षण करने से वासुकी आदि नाग प्रसन्न होते हैं धार्मिक विधि के मध्य में जल का शास्त्रीय उपयोग करते समय उसके त्रबाटस् नामो मनीमास करते हैं पृथ्वी के हाथों में जो रेखाएं होती हैं उनमें गंगा आदि पवित्र नदियां स्थित रहती हैं हाथ में हाथ के तल भाग में सभी तीर्थों के साथ सोम का निवास होता है इसलिए हाथ को पवित्र माना जाता है उषा काल होने पर यथाविधि शौच क्रिया करनी चाहिए तदनंतर दन्तावदान करके स्नान करें मुख के परियुषित रहने पर मनुष्य निश्चित ही अपवित्र रहता है अतः मनुष्य को प्रातः काल अवश्य ही दंत धावन करना चाहिए दंत धावन के लिए कदम बिल्व खैर कनेर वरगद, अर्जुन यूफी, बृहती जाती करंजन आरक अति मुक्ता जामुन महवा अपामार्ग चषडा लटजीरा श्रेषकुलरवान तथा दूध कड़वे तीति तथा कसेले काष्ठ के जो वृक्ष हैं, उनकी दत्तवं धनधान्य आरोग्य और सुख से संपन्न करने वाली होती है। पवित्रस्थान में मनुष्य ऐसे वृक्षों की दत्तवं को लेकर सबसे पहले उसको जल से धो डालें, उसको दांतों से चबा चबा करे, मुख साप करे और अवशिष्ट दत्तवं को किसी इकान पस्तार में छ प्रतिपदा थी, थी तथा रविवार के दिन, दिन दंतवन नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये सभी दिन इस कार्य के लिए निषिद्ध माने गए हैं दंतवन के न होने पर तथा निषिद्ध तिथि के आ पर मनुष्य को बाहर कुला, कुला जल के द्वारा 12 बार कुल्ला करना चाहिए जिससे मुख पवित्र हो जाता है दृष्ट और अदृष्ट दोनों प्रकार के के की गई है जो व्यक्ति सुधात्मा है, जो प्रातक काल शनान करता है, वह जबादिक समस्त और फार लौकिक सुपुर्दान करने वाली क्रियाओं को संपन्न करने का अधिकारी है। शरीर अत्यंत मलिन है, उसमें स्थित नवचित्रों से सदैव मल निकलता ही रहता है, अतः प्रातक काल कालशना शारीरिक सुधि का, का हितु, मन को प्रसन्न रखने वाला त यह सोक और मुख दुख का विनाशक हैं अतः है, मनुष्य प्रातक काल गंगा गंगाशनान के समान ही शनान की क्रिया सम्पन्न करे जैस्त मास के सुपुलपक्ष के हस्त नक्षत्र से युक्त दस्मी तिथि में दस पापों को हरण करने के सामर्थ्य होता है जिस पुण्य तिथि में शनान करने से दान न देने का पाप वृद्ध आचरण हिंसा परदारोप सेवन कटु और झूठ भाषण चुगलीखोरी असंबद्ध प्रलाप द्रव्य द्रव्य का हरण और मन से अनिष्ट चिंतन करने से होने वाला पाप इन पापों से विनाश के लिए आज मैं गंगा स्नान कर रहा हूं मां भगवती गंगा यह संकल्प लेकर मनुष्य प्रातः काल स्नान करे वानप्रस्थी तथा गृहस्थ को दिन के तीनो प्रातः मध्याह्न और संध्यान तीनों काल में स्नान करने का विधान है ब्रह्मचारे को शुक्रत स्नान करना चाहिए आचमन करके तीर्थों का आवाहन करके अव्यय भगवान विष्णु का स्मरण करें और स्नान करना चाहिए शास्त्रों में 3 करोड़ मन्देह नामक राक्षस माने गए हैं वे दुरात्मा सूर्य उदय से पूर्व स्नान करके संध्या उपासना कर्म नहीं करना चाहिए सूर्य देव का ही धातक है जो लोग यथा विधि स्नान करे तथा अधिकार संध्या उपासना करते हैं वे मंत्र से पवित्र के गए अनल रूपी अर्घ से उन मंदेह राक्षसों को जला देते हैं दिन और रात्रि का जो संधिकाल है वही संध्या होता है यह संध्या काल सूर्योदय से पूर्व दो घड़ी पर्यंत है संध्या कर्म के समाप्त हो जाने पर यथाधिकार स्वयं हवन का कार्य करना चाहिए स्वयं हवन करने से जितना फल प्राप्त होता है उतना अन्य किसी के द्वारा कराने से नहीं होता ऋत के पुत्र गुरु भाई भांजा और दामाद के द्वारा यह गार है ब्रह्मा, दक्षिणाग्नि को शिव, और आहनी अग्नि को स्वयं विष्णु तथा कुमारों को सत्य रूप कहा गया है। यथोचित समय पर हवन करके सूर्य मंत्र का जप करना चाहिए। तदनंतर एकाग्र चित्त होकर शाबित्री और प्रणव मंत्र का जप करना चाहिए। प्रणब सप्त व्याहर्ति और त्रिपदा शाबित्री मंत्र का जो उपासक प्रातः काल उठकर नित्य गाय मंत्र का जप करता है वह कमल पत्र के भादिपाप से संलिप्त नहीं होता देवी गायत्री का स्वरूप इस प्रकार है कि श्वेत वर्णा समदृष्टा कौशेय वसना तथा अक्ष सूत्र धरा देवी पद्मासन गता सुवा अर्थात गायत्री देवी श्वेत वर्ण वाली है वस्त्र तथा अक्ष एवं सूत्र इसे रूप में भी देवता ध्यान करके इस यजुर्वेद के मंत्र से आहनीय आवा आवाहन कर गायत्री देवी की उपासनाएं करनी चाहिए मां गायत्री प्राचीन काल में देव वर्ग तथा मंत्रों का साक्षात्कार करने की इच्छा रखने वाले ऋषिगण यजुर्वेद के इसी मंत्र का प्रयोग करते थे अतः सूर्य मंडल के मध्य विराजमान तसाब्रह्मलोक में भी निवास करने वाली देवी का आवाहन करके गायत्री मंत्र का जप करना चाहे, उसके पश्चात् नमस्कार करके उनका विसर्जन कर लेना चाहिए। विसर्जन करना पूर्वाहन काल में देवताओं का पूजन करना, उसके बाद नमस्कार करके उनका विसर्जन करना, अतः एवं साधक को विद्वान व्यक्ति को चाहे कि ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीन देवों के प्रति प्रत्येक भाव न रखें। यस्य संसार में आठ मंगल हैं ब्राह्मण देवता गौ अग्नि हिरण्य धृत धृत सूर्य जल और राजा सदैव इनका दर्शन एवं पूजन करना चाहे यथासंभव इन्हें अपने दाईने करके ही चलना चाहे ब्राह्मण पहले वेद उसका दान सिस्यों को दे अर्थात अपने सिस्यों को वेदा ध्यन कराए वेदा भ्यास का यही पांच प्रकार कहा गया है